ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इसमें जो प्रथम वाक्य है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित इत्यादि इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्य में भगवान भाष्यकार ने उदाहरण सहित ये बताया कि अग्रे शब्द और आशित शब्द की सार्थकता के लिए ये कहा जाता है कि उत्पत्ति से पहले अग्रे शब्द का अर्थ है और आशित शब्द का अर्थ है भूतकाल था तो शंका हुई तो ईदानी यानी स्थिति काल में क्या आत्मवस्तु मात्र नहीं है तो अद्वितीयत्व कादाचित होगा ना उत्पत्ति से पहले तो आत्मा अद्वितीय है और स्थिति काल में आत्मा भी है और अनात्मा जगत भी आत्मा से अतिरिक्त विद्यमान है ऐसा मानेंगे तो स्थिति काल में अद्वैत तत्वों की हानि होगी असिद्धि होगी तो आत्मा का अद्वैत तत्व नित्य सिद्ध नहीं होगा इस शंका का समाधान करने के लिए बताया गया था कि अग्रे शब्द और आशीष शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि यद्यपि इस समय भी आत्मा ही एकमेवा द्वितीय है लेकिन थोड़ा विशेष है अंतर है उत्पत्ति से पहले और जगत की स्थिति काल में जगत की उत्पत्ति से पहले केवल ये आत्माई का शब्द और आत्मयिकब् आत्म शब्द से निष्पन्न हुआ जो प्रत्यय उसका मात्र विषय था आत्मा शब्द का मात्र प्रयोग होता था और तद्जन्य प्रती का मात्र विषय आत्म स्वरूप बनता था और इस समय भी अद्वितीय आत्मा होने पर भी जो मायिक अनेक नाम रूपात्मक जगत है वह अनेक शब्द भाग और उन शब्दों से जन्य अनेक प्रत्यय भाक बन जाता है भाग का मतलब है गोचर विषय और आत्मयिक शब्द प्रत्यय विषय भी बन जाता है ये अंतर है स्थिति काल में और उत्पत्ति से पूर्ववर्ती अवस्था में कारण अवस्था में और कार्य अवस्था में इतना अंतर है और मूल मंत्र में एवं शब्द का और एक शब्द का प्रयोग करके श्रुति ने स्वगत भेद एवं सजातीय भेद का निराकरण किया है और नान्यत किंचन मिशत यह वाक्य विजातीय के व्यावर्तन के लिए है तो नान्यत किंचन मिशत इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ करने से पहले भाष्कर भगवान ने एक सलील का उदाहरण बताया था जैसे सलील फेनादी अपने कार्य के उत्पत्ति से पहले सलील शब्द एक प्रत्यय गोचर होता है और फेनादि कार्य जब सलील का यानि जल का निष्पन्न होता है तो उस समय फेन बुद्द इत्यादि शब्दों का भी विषय बन जाता है और तजन्य प्रती का भी विषय जल ही बन जाता है और सलिलम एवं इस सलीलय शब्द प्रत्यय का भी विषय बन जाता है ऐसे जगत स्थिति काल में दोनों भी होगा आपके अनेक शब्दों का भी विषय बनेगा और आत्म आत्मशब्दय गोचर भी होगा इसे बताया गया तदवत शब्द से भाषा में और ये चर्चा चली एवकार ने स्वगत भेद का व्यावर्तन किया और एक शब्द ने सजातीय भेद का व्यावर्तन किया आत्मा शब्द उस वस्तु को बताता है जो सजातीय स्वगत और विजातीय भेद से रहित है तो सजातीय भेद राहित्य तथा स्वगत भेद राहित्य तो बताने वाले यहां शब्द हैं एक और एव विजातीय भेद का अभाव बताने वाला कौन है तो नान्यत किंचन मिशत ये वाक्य है इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार इसी रूप में करने जा रहे हैं नान्यत किंचन इत्यादि से इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए सजातीय भेद भेद भेद स्वगत विजातीय इति देखिएेद निराकरण तो सजातीय भेद और स्वगत भेद का निराकरण रूप अर्थ वाले क्रमत एक और एव ये दो पद हैं ऐसी व्याख्या इन दो पदों की भगवान भाष्यकार ने की ऐसा मान करके और फिर विजातीय भेद निराकरण के रूप में नान्यत किंचन मिश्रत ये वाक्य है विजातीय भेद का निराकरण रूप अर्थ वाला इस अभिप्राय से नान्यत किंचन इति पदम व्याच्छे या टीका में पदम से समझना पद समूह यानि वाक्य नान्यत किंचन मिश्रत ये पूरा एक वाक्य है ना पद समूह है एक पद तो नहीं है इसलिए पदम शब्द से लेना होगा पूरा वाक्य तो भाष्य में है नान्यत किंचन तो किंचन श, न का अर्थ तो न ही कर दिया और किंचन शब्द का अर्थ करते हैं किंचित अपि मूल में किंचन शब्द है उसका किंचित अपि अर्थ कर दिया मिशत शब्द का अर्थ करते हैं निमिषत निमिषत का भी अर्थ कर दिया व्यापारवत ये निमीसत का अर्थ हुआ व्यापारवत वस्तु का मतलब सचेष्ट पदार्थ व्यापार कहते हैं चेष्टा को तो सचेष्ट पदार्थ कोई भी उस समय नहीं है अर्थनिक लेगा नान्यत किंचन मिशत वाक्य का तो आत्मा से भिन्न सचेष्ट कोई भी वस्तु नहीं है का मतलब ये हुआ कि व्यापारवान दूसरा कोई नहीं है आत्माशात्रिक्त तो अनात्मा पदार्थ तो आत्मा का विजातीय होगा अनात्मा व्यापारवत अनात्मा उसका निषेध कर दिया गया अब मिषेद इत्यादि के अवतरण में टीकाकर लिखते हैं कि माया ननु जड़स्य जड प्रपंचस्य प्रपंचीभूता जड़ा माया वर्तते इति कथम विजातीय भेद निषेध के आप कह रहे हो कि नान्यत किंचन इससे विजातीय भेद का व्यावर्तन हो रहा है विजातीय भेद का व्यावर्तन तो तब होगा जब कोई दूसरी अनात्म वस्तु न हो किंतु जड़ प्रपंचस्य प्रपंचीभूता जड़ा माया वर्तते प्रपंच जड़ है तो उसकी उप, परिणामी उपादान कारणभूता माया उस समय विद्यमान रहेगी कारण अवस्था है न तो माया के रहते हुए कैसे कहा जा सकता है कि विजातीय वस्तु नहीं है वस्तुअत तो विजातीय भेद निषेध कथम आक्षेप है पूर्व पक्षी के द्वारा इत्यता मिशत और मिशत का अर्थ कर दिया व्यापार वत माया के रहने पर भी उस समय स्वतंत्र व्यापार वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ये बताया जा रहा है इसलिए माया जो है वो उस समय निश्चेष्ट है साम्य अवस्था में है न प्रकृति गुणत्रय की साम्य अवस्था में कोई चेष्टा नहीं होती प्रकृति में तो ये अर्थ इसका बता रहे व्यापारवत इतने का नि, निमिषत से लेकर के व्यापारवत इतने का टीकाकार अर्थ करते हैं कि मायाया सत्वेपि सत्वे तदनीम व्यापाराभावात् व्यापार व तो अन्य निषेध संभवती तो तदा कारण अवस्था में मायाया सत्वेपि माया के विद्यमान होने पर भी माया के रहने पर भी व्यापाराभावात्त तो माया में कोई व्यापार उस समय नहीं हो रहा है माया निचेष्ट पड़ी हुई है तो व्यापार व तो अन्य निषेध संभव थी तो सब व्यापार दूसरी विजातीय वस्तु का निषेध संभव हो जाएगा इसलिए नान्यत किंचन मिशत का अर्थ निकलेगा व्यापार वती दूसरी कोई वस्तु नहीं थी यह अर्थ निकला अब फिर शंका करते हैं पूर्व पक्षी इतरतवा इसके अवतरण के रूप में एक शंका बताई जा रही है कि ननु निर्व्यापाराया तस्या अन्यस्याहा सत्वे तस्य इतरवद इति इति तो नु निर्व्यापारायामशब्दोक्त अखंडीकर अच्छा तोतस्या लेना आत्मा से भिन्न माया माया निर्व्यापार निर्व्यापार होने पर भी तो निर्व्यापार आत्म माया के रहने पर भी रहने पर आत्म शब्दोक्तम आत्मश्दो तखंडिकस न ने पर आत्मा शब्द के द्वारा बताया गया परमात्मा में जो अखंडई करसत्व है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी निर्व्यापार माया के रहते हुए इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं इत्यत आह इतरद्वा। तो इतरदिषद का अर्थ ही इतरदरद का मतलब निर्व्यापार पहले निमिशत का कर दिया था व्यापार वत तो इतर शब्द से लेना व्यापार वत से इतर व्यापार वत से इतर हो जाएगा निर्व्यापार तो निर्व्यापार कोई पदार्थ उस समय नहीं है तो मिशत शब्द बताएगा स्वतंत्र सत्ता वाले को तो उस समय माया भी स्वतंत्र सत्तावती नहीं है वेदांत मत के अनुसार उसका अपना आत्म सत्ता निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है आत्मा के अस्तित्व से अस्तित्वान है यानी आत्मा में कल्पित है माया भी इतरदवा का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया निर्व्यापारम वा इत्यर्थ। का अर्थ न तो व्यापार वाला कोई पदार्थ है दूसरा न निर्व्यापार कोई पदार्थ है का मतलब विजातीय वस्तुंतर मात्र नहीं है तो माया तो रहेगी न जड़ प्रपंच के उपादान कारण होता। कहा वो स्वतंत्र नहीं है वो तो आत्मा की शक्ति रूपा आत्मा में ही अनिर्वचनीय रूप से विद्यमान है कल्पित है और निषेध किया जा रहा है स्वतंत्र सत्ता वाले विजातीय पदार्थ का नान्यत किंचन मिशत से अब दूसरा जो वाक्य है यथा इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार भाष्य में यथा संख्या है है ना इसका अवतरण ननु माया तथा विधा अस्ति इति इति पुनः इति मिषद स्वतंत्र सत्ताक उच्यते निषेधी व्यतिरिकृष्टानतेन आह यथे तो नु यने शंका है कि माया तथा विधा अस्ति तो तथा विधा निर्व्यापारा तो निर्व्यापार माया तो उस समय विद्यमान है इसलिए फिर से पुरोक्त दोष बना रहेगा पूर्ोक्त दोष है आत्म शब्द से बताया गया परमात्मा में अखंड एक करसत्व रूप दोष त्रिविध परिच्छेद राहित्य रूप राहित्य का अभाव रूप दोष वो बना रहेगा विजातीय वस्तु रहेगी तो विजातीय भेदाभाव न हो करके विजातीय भेद ही सिद्ध होगा ये पूर्वोक्त दोष है वह बना ही रहेगा इस प्रकार की आशंका होने पर भाष्यकार का भाषकर भगवान का आशय टीकाकार बताते हैं यानी मूल में मिश्र शब्द है भाष्य में भी सीधे मिशत है उसका अर्थ व्यापार वत और इतरत वे किया भाष्कर भगवान ने लेकिन उन पदों का भी अर्थ स्पष्ट करते हुए मिश्र शब्द का अभिप्रेत अर्थ बताया जा रहा है कि स्वतंत्र सत्ताक वस्तु ये मिश्रित शब्द बता रहा तो ये लिखते हैं कि मिशत इति अने स्वसत्ताकम् स्वसत्ताकम उच स्वसत्ताकम् वस्तु उच्यते तो मिशत इस शब्द के द्वारा स्वतंत्र अपने स्वतः अस्तित्व वाला पदार्थ बताया जाता है मिश्र शब्द से तो स्वतंत्र और स्वसत्ताक तो वेदांत मत में मात्र आत्मा है दूसरा आत्म भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं तो विजातीय भेद भी, न तो सजातीय है न नीजातीय है स्वतंत्र सत्ता वाला इसलिए विजातीय भेद सिद्ध होगा यह निषेध शब्द का अर्थ स्वतंत्र स्वसत्ताक पदार्थ करने पर निषेध दृष्टानते न आह और तथाविध से का मतलब स्वतंत्र सत्ता वाले जातीय पदार्थ का निषेध नान्यत किंचन मिशत इस वाक्य से किया जा रहा है इसे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है दृष्टांत दो प्रकार का होता है एक अन्वयी दृष्टान्त दूसरा व्यतिरे की दृष्टान्त यहाँ व्यतिरे की दृष्टान्त बताया जा रहा है जो आत्मा से अतिरिक्त पदार्थों को भी स्वतंत्र स्वसत्ता मानते हैं उनके मत, मत को मतानुसार कोई स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ दिखाना यह हो गया वितरिय की दृष्टान्त ऐसा वेदांत में नहीं है ये नान्य किंचन मिशत वाक्य बताएगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यथा सांख्या नाम अनात्म पक्ष तो जैसे का प्रलय काल में भी अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधान नाम का पदार्थ पुरुष से अतिरिक्त विद्यमान रहता है सांख्य मत में तो आत्मा में केवल स्वगत भेद नहीं है बाकी सजातीय भेद भी और विजातीय भेद भी विद्यमान है आत्मा अनेक है न उनके मतानुसार निरवय होने से स्वगत भेद रहित है जो सावयव होता है वो स्वगत भेद वाला होता है सांख्य मत में भी आत्मा वेदांत मत के अनुसार ही निरवय है इसलिए स्वगत भेद रहता है किंतु अनेक होने से सजातीय भेद भी रहेगा और आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा रूप प्रकृति भी सांख्यों की स्वतंत्र सत्ता वाली है जिसे प्रधान कहते हैं वे तो विजातीय है आत्मा का तो वो भी विद्यमान होने से उसका भी भेद रहेगा सांख्य मत में तो आत्मा सजातीय विजातीय भेद युक्त ही है जैसे सांख्य मत में स्वतंत्र प्रधान अलग होने से ऐसे स्वतंत्र सत्ता वाली माया न होने के कारण वेदांत मत में उस स्वतंत्र आ, सत्ता वाले विजातीय पदार्थ का निषेध किया जा रहा है नान्य किंचन मिश्रत इस वाक्य से माया है लेकिन स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है ये अर्थ निकलेगा इससे क्या स्पष्ट होगा कि इससे ये निकलेगा कि स्वतंत्र सत्ता वाली एक ही वस्तु है आत्मा उसका न कोई दूसरा सजातीय है स्वतंत्र अस्तित्व वाला न कोई विजातीय है और वो निरवय होने के कारण स्वगत भेद से भी युक्त नहीं है इस प्रकार त्रिविध परिच्छेद राहित्य सिद्ध होगा आत्मा में तो अनात्म पक्षपाती शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार प्रधान का विशेषण है ना अनात्म पक्षपाति दो विशेषण है सांख्यों के प्रधान के एक अनात्म पक्षपाति और दूसरा स्वतंत्र अनात्म पक्षपाति किसको कहा जाएगा जो आत्मा की सत्ता से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है उसे कहा जाएगा अनात्मपक्षपाती इसे स्पष्ट करने के लिए पहले आत्मपक्षपाती पद का अर्थ टीकाकार करते हैं अनात्मपक्षपाती में नए तत्पुरुष समास है ना उसमें जो उत्तर पद है आत्मपक्षपाती इसका अर्थ कर रहे हैं आत्मशक्ति तया आत्मनि एवं अंतर्भूतम आत्म पक्षपाती उचित तदिन इत्यत्म पक्षपाती का अर्थ निकलेगा तदिन तदि आत्मपक्षपाती पक्षपाती, पक्षपाती भिन्न तो आत्मपक्षपाती कौन है तो कहा कि जो आत्मा की शक्ति के रूप में आत्मा में ही अंतर्भूत हो करके रहने वाली माया है वेदांत मत में माया आत्मा की शक्ति है और वे आत्मा में ही अंतर्भूत हैं यानी शक्ति का शक्तिमान से अलग अस्तित्व नहीं होता जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि के अस्तित्व से अलग अस्तित्व होती नहीं है शक्ति और शक्तिमान का अभेद माना जाता है अभेद का मतलब स्वतंत्र अस्तित्व भाव शक्ति में तो आत्मशक्ति तया आत्मनि एव अंतर्भूतम आत्मपक्षपाती इति उच्यते वो आत्मपक्षपाती वस्तु हो जाएगी और तद भिन्नम में शब्द से लेना आत्मपक्षपाती को और आत्मपक्षपाती से जो भिन्न है नय यहाँ पर भिन्न अर्थ में है कहा पर अनात्म में जो नये है ना, नये के कई एक अर्थ होते हैं तो भेद भी अर्थ निकलता है यहां भेद अर्थ में है इसलिए कहा कि तद भिन्नमें आत्मपक्षपाती से भिन्न आत्म हुआ जो आत्मा की शक्ति के रूप में आत्मा में ही अंतर्भुत हो करके रहता है आत्मा से अलग आत्मा आत्मा का अभाव होने पर भी यदि गृहित हो जाए तो माना जाएगा आत्मा से अतिरिक्त है वो स्वतंत्र है लेकिन ऐसा कभी वेदांत में होता नहीं है आत्मा नहीं है तो माया का ग्रहण भी नहीं होगा आत्मा से ही माया तथा माईक जगत है इसलिए वो आत्मपक्षपाती है वेदांत का कारण रूप उपाधि जो माया है वो भी और उसका कार्य रूप जगत भी आत्मपक्षपाती कहलाएगा और अनात्म होगा जिनके मत में आत्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला कारण है और कार्य भी है उसे कहा जाएगा अनात्मपक्षपाती पक्षपाती कार्य कारण तो सांख्यों का प्रधान अनात्मपक्षपाती पक्षपाती है और पूर्व मीमांसकों में प्रधान रूप से दो मीमांसकों के मत की प्रसिद्धि है भाट्ट मत और गुरुमत गुरुमत कहा जाता है प्राभाकर मत को प्रभाकर के मत को गुरुमत कहा जाता है तो प्राभाकर कहो या गुरुमत कहो एक अर्थ निकलेगा तो वे जो हैं शक्ति को तो आत्मा की शक्ति रूप मानते हैं लेकिन उसे स्वतंत्र सत्ता वाली मानते हैं आत्मा शक्तिमान है और आत्मा की शक्ति आत्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता रखने वाली है शक्ति शक्तिमान का अभेद नहीं है प्राभाकर मत में इसलिए कहते हैं कि शक्तित्वेपि शक्ति प्राभाकराण टीका में तेति इत आह इति तो सियात यहां तक तो शंका है न इसे वेदांतिका का अभिप्राय बताया स्वतंत्र इस पद का अवतरण है टीका में यह कि जैसे प्रभाकर मत में शक, आ, श, आत्मा की शक्ति आत्मा से अलग अस्तित्व रखती है तस् स्वतः सत्वम स्वतंत्र सत्ता है उसकी स्वतः सत्ता आ, है का मतलब ऐसे आ, ये जो वेदांत की माया है वह आत्मा की शक्ति रूपा होने पर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व माना जाए जैसे प्रभाकर मत में एक शक्ति स्वतंत्र पदार्थ है इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा जा कहा जा रहा है कि न स्वतंत्र सत्ता शक्ति की शक्तिमान से अलग नहीं मानी जा सकती क्यों तो कहते स्वतंत्र ये विशेषण जोड़ दिया न कानवे इधर कर लेना की कि स्वतंत्र किंचित अपि न अनात्म पक्ष माया स्वतंत्र नहीं है वेदांत में इसलिए विजातीय भेद नहीं होगा अब कानादों का भी जो मत है कानाद ऋषि के द्वारा रचित तो वैशेषिक शास्त्र है वैशेषिक मत कहो या कानाद मत कहो कानादस्य कनाद इति कानाद ये बन जाएगा कानादम मतम तस्य तथ में अण प्रत्यय होकर के मत का परामर्शक हो जाएगा कानाद कहते हैं कानाद के अनुयायियों को और उनके मतानुसार का, कना, कानाद के अनुसार अणु स्वतंत्र सत्ता वाले हैं ऐसा भी वेदांत में आत्मा की उपाधि यानी शक्ति भूत माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तदवद इह अन्यत आत्मनः कित न।, यह न यहाँ पर है न अणव के बाद में भाष्य में तो पहले इसका थोड़ी इसकी टीका है वो टीका देखिए कि यथा सांख्यानाम प्रधानम शक्ति स्वतंत्र स्वतः सत्ताकम अस्ति कानादानांच तथा विधा अणव सथाविधा का मतलब अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र अस्तित्व वाले अणु यानि परमाणु विद्यमान है जगत के कारण के रूप में और उनका भेद ही आत्मा में रहता है आत्मा से भिन्न है से और तथाविध तथाधम आत्मव्यतिरिक्त इति अनेक अनुद्य निषिध्य तो तथाधम आत्मव्यतिरिक्त का मतलब सांख्यों के प्रधान के तरह और वैशेषिकों के परमाणुओं के तरह अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र जो हो, माया मानना चाहते हैं उसका अनुवाद करके निषेध किया जा रहा है यह बताया जा रहा है कि ऐसा स्वतंत्र कोई भी दूसरा अनात्म पदार्थ है ही नहीं मिषेद इति अने अनुद्य निषिध्य थे से उसका अनुवाद हुआ और नान्यत इससे जो है निषेध हुआ न से और वेदांत मत में माया तो है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है अनात्म पक्षपाती नहीं है ये आगे कहते हैं कि माया तू न तथा भूता इति नोक्तोष इत्यर्थ माया तो तथाभूत नहीं है का मतलब सांख्यों के प्रधान के तरह नहीं है और कानादों के अनु के तरह नहीं है इसलिए उक्त दोष न का मतलब विजातीय भेद राहित्य नामक दोष नहीं होगा विजातीय भेद ही विजातीय भेद का अभाव विजातीय भेद ये है उक्त दोष और उस उक्त वह उक्त दोष नहीं रहेगा का मतलब विजातीय भेद का अभाव ही सिद्ध होगा विजातीय भेद राहित्य सिद्ध होगा माया तो न तथा भूता इति न तो भाष्य में जो उक्तोषित वाक्य है हैं कि यथाच काणवो न तदवत चिद्रिते चिद्रिते चिद्रीते कि विद्यते लिखा अच्छा इसमें ठीक है वस्तु विद्यते हैं तो ठीक ही है यहाँ रीते जैसा छपा है तो अन्यत वस्तु न विद्यते न कान में विद्यते के साथ होगा तो सांख्य के मत में जैसे स्वतंत्र प्रधान है कानादों के मत में जैसा सो, जैसे स्वतंत्र परमाणु है ऐसा कोई स्वतंत्र विजातीय पदार्थ न होने से विजातीय भेद सिद्ध नहीं होगा अपितु विजातीय भेदाभाव ही सिद्ध होगा आगे कहते हैं भाष्य में कि किमतर ही ये प्रश्न है यदि आप कहते हो कि आत्मा से अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो फिर क्या है तो कहते हैं आत्मा एव एक आशीत इति अभिप्राय तो आत्मा एव एक आशीत उत्पत्ति से पहले सजातीय स्वगत तथा विजातीय भेद रहित एक अखंड आत्मा ही था अपरिचिन्न आत्मवस्तु ही है ये अर्थ अभिप्रेत निकला अब थोड़ी टीका है लंबी इसकी इस टीका को देखे टीकाकार मिशत शब्द का दीपिका कार ने क्या अर्थ किया इसे बता रहे हैं तो धातु ना इति नान्यत दीपिकायांत इति धा उत्त तो नान्यत किंचन मिषत इसमें जो शब्द है ये हैं ऐसे लंगलकार का रूप मिशत। और अट आगम तो वेद में विकल्प से होता है ना आगम वेद में विकल्प से होता है इसलिए आ, आ, आगम अनित्य मान करके आगम शास्त्रस्य से अनित्यत्व तो मान करके आगम नहीं हुआ क्रियापद है वो मिश्रत में जो मिश धातु है उसका धातु के अनेक अर्थ माने जाते हैं एक तो प्रसिद्ध अर्थ धातु पाठ में लिखा है लेकिन जो एक प्रसिद्ध अर्थ बताया जाएगा या दो अर्थ बताए जाएंगे उतने ही अर्थ नहीं होते हैं। और भी अर्थ होते हैं वाक्य अर्थ में उपयोगी जो क्रिया जरूरी होगी वह अर्थ धातु का उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के प्रकृति रूप धातु का निकाला जाता है तो धातु नाम अनेक इस व्याकरण उक्ति के अनुसार दीपिकाकार क्या कहेंगे कि मिश्रत ये जो धातु है इसका आशीत अर्थ करो इधर मिश्र शब्द का अर्थ बताया था भाष्कर भगवान ने तथा टीकाकार ने स्वतंत्रम स्वसत्ताकम सो स्वतंत्र स्वतः सत्ताकम ऐसा अर्थ किया था ना ये अर्थ मिश्र शब्द का न करके मिश्र शब्द का अर्थ आशीत ये करो सत्ता रूप क्रिया का वाचक मिश्रत को मान लो और उसके साथ नान्य किंचन में जो न है शुरू में जो न है न निषेधार्थक उसका अन्वय मिश्रत का जो अर्थ किया आसित उसके साथ कर लो और फिर अर्थ निकलेगा कि अन्यत किंचन नाशित तो दूसरी कोई भी वस्तु नहीं थी भी सजातीय भी सजातीय विजातीय दूसरी कोई वस्तु थी ही नहीं उत्पत्ति से पहले ऐसा अर्थ निकलेगा नान्यत किंचन मिशत इस वाक्य का किनके अनुसार दीपिकाकार के अनुसार दीपिकाकार कौन का है दीपिका नाम की टीका है हाँ एक किसकी है विद्याारण्य स्वामी जी उनके गुरु जी की शंकरानंद जी की विद्यानंद स्वामी जी के गुरु जी शंकरानंद जी है ना शंकरानंद सरस्वती पंचोदशी के पहले मंगलाचरण के श्लोक में लिखते ना नम श्री शंकरानंद गुरु पादम्बुजन मने तो शंकरानंद गुरु है उनके जो हो प्रदीपिका नाम की व्याख्या इसकी है गीता में भी लिखी है वो इन्होंने लिखी है अलग से शंकरानंदी नाम से ज्यादा प्रसिद्धि है उसकी मूल मूल गीता पर है भाष्य पर नहीं मूल गीता पर ऐसे इसमें मूल उपनिषदों पर टीका है शंकरानंद जी की और शंकरानंद जी ने अपने व्याख्यान रूप दीपिका नामक टीका में आये उपनिषद के जब यह नान्यत किंचन मिशत ये वाक्य आया और इस पर व्याख्यान शुरू किया लिखना टीका करना शुरू किया तो इस वाक्यस्थ मिशत शब्द का अर्थ बताया आशित न का अन्वय शुरू वाले आशित के साथ कर दिया तो नाशित अर्थ निकलेगा तो अन्यत किंचन नाशित ये वाक्य बनेगा ना तो किन, अन्यत किंचन नाशित का मतलब होगा कि आत्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई भी सजातीय विजातीय वस्तु थी ही नहीं ये अर्थ निकलेगा दीपिकाकार के अनुसार तो दीपिकायांतु धातु नाम अनेकाव मिषत धातो आसित उक्त नान्यत किंचन इति वाक्या उक्तः तो नान्यत किंचन आसित ये वाक्या बताया गया नान्यत किंचन मिश्रत का यानी मिश्रत का आसित अर्थ कर दिया तो वाक्य ऐसा बन जाएगा ये वाक्यार्थ निकलेगा तो इस प्रकार ये दीपिका कार्य के अनुसार भी अर्थ बता दिया टीका में टीकाकार ने अब इस पर फिर विद्वानों की चर्चाएं होती रहती हैं कि आनंदगिरी टीका जो है ऐतरेय उपनिषद में ये एक आनंद नाम के भगवान भाष्यकार के साक्षात शिष्य हुए हैं जो बाकी उपनिषदों का भाष्य और उसकी टीका लिखी है भाष्य की टीका लिखी है उन्होंने आनंद जी ने वो साक्षात शिष्य हैं गीता के भाष्य की भी टीका लिखी है वो निर्णय तत्व तो निर्णय नाम की टीका भी ब्रह्म सूत्र के भाष्य की है वो भी साक्षात शिष्य की है आनंद जी यदि ऐतरेय उपनिषद के टीकाकार भाष्य टीकाकार भगवान भाष्यकार के साक्षात शिष्य होते है तो वो तो पूर्ववर्ती आचार्य माने जाते न विद्यारण्य स्वामी जी हैं श्रृंगेरी मठ के पैतीसवे शंकराचार्य उससे पहले चौथी आचार्य हुए है और भाष्यकार भगवान के तो हजारों शिष्य थे सन्यासी लेकिन चार प्रधान शिष्य थे तो चार पीठ पर पीठासीन हो गए उसके बाद ये विद्यारण्य स्वामी जी आये तेरहवीं शताब्दी में विद्यारण्य स्वामी जी हैं और भाष्यकार भगवान का कार्यकाल है आठवीं शताब्दी और नवी शताब्दी का प्रारंभ 700 सो अस्सी में प्रागट्य है ना और 820 में उनका अठासी में प्राकट्य है और 20 में 820 में भगवान भाष्यकार अंतरधान हो गए तो आठवीं नवी शताब्दी से लेकर के तेरहवीं शताब्दी तक इतना लंबा जीवन तो एक उन्हीं आनंद जी का रहना संभव नहीं है ना इसलिए कोई लोग कहते हैं कि दीपिका कार के बाद में ये आनंदगिरी नाम के कोई एक सन्यासी हुए उनकी ये टीका है बाद में भी कई एक लोग आनंदगिरी नाम वाले हुए हैं ना सन्यासी तभी तो दीपिका नाम की जो शंकराचार्य शंकरानंद जी महाराज ने लिखी हुई टीका है उसका अपने व्याख्यान में उल्लेख कर रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्य उत्तरवर्ती आचार्य के द्वारा लिखित ग्रंथ का उल्लेख नहीं कर सकता इतना लंबा समय बीच में है शरीर हो तब ना दीपिका के रचना के बाद में ये टीका लिखी गई है ये मानना होगा तभी तो दीपिका का दीपिका की चर्चा हो रही है ये सब एक नंबर टिप्पणी में लिखा है टिप्पणीकार ने आज जन्माष्टमी महोत्सव भी है ना तो सायंकालीन सत्र बंद रहेगा और अभी भी स्वाध्याय के बाद में और शाम को भी बचा खुचा कोई यहां न, कार्य होगा तो उसको संपन्न करने के लिए शाम के स्वास्थ्य सत्र में छुट्टी है अवकाश है रात्रि कार्यक्रम प्रारंभ होगा साढ़े नौ बजे से सवा नौ बजे आकर के आप थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे और बारह बजे भागवत के अनुसार भागवत के दशम स्कंध के अनुसार भगवान कृष्ण के प्राकट्य का जो भागवत में वर्णन है उसका श्रवण कराएंगे आचार्य दिव्य चैतन्य जी रात में साढ़े नौ बजे के बाद और फिर ये चलेगा बारह बजे तक 12 बजे भगवान कृष्ण की अर्चना होगी अर्चना के पश्चात तो आरती पुष्पांजलि फिर प्रसाद वितरण करके कार्यक्रम संपन्न होगा ये कार्यक्रम आज का रहेगा रात का कल अनाध्याय है ही है ओम वांग वांगमे